शो ठोक प्रेम पंथ ऐसो कठिन नंबर ट्वेल पहला प्रश्न सन्यास का जन्म इस देश में हुआ उसे गौरी शंकर जैसी गरिमा मिली पर आज उसका सम्मान बस ऊपरी रह गया है भीतर से व्यक्ति और समाज सभी उससे भयभीत सन्यास और सन्यासी की अर्थवत्ता क्यों कर खो गई कृपा करके समझाए नरेंद्र संयास निश्चित ही जीवन की सर्वाधिक ऊंची अनुभूति है वह गौरी शंकर का शिखर है लेकिन शिखरों के साथ एक खतरा है उनसे गिरे तो बचना मुश्किल हो जाता है उनसे गिरे तो बहुत गहरे खाई खड्डों में गिरोगे समतल जमीन पर कोई गिरे तो खतरा नहीं है लेकिन गौरीशंकर से गिरेगा तो खतरा ही खतरा है ऊंचाइयों पर जो उड़ते हैं वो खतरा मोल लेते हैं इसलिए भारत जैसा पतित हुआ वैसा दुनिया में कोई देश पतित नहीं हुआ और कारण क्योंकि भारत ने ऊंचाई पर उड़ने की चुनौती स्वीकार की अद्भुत ऊंचाइयां पाने का अभियान किया सन्यास का अर्थ है इस जगत में पदार्थ की तरह नहीं आत्मा की तरह जीना सन्यास का अर्थ है दृश्य में ही उलझना रह जाना अदृश्य को खोज लेना रूप पर ही पकड़ना रहे आरूप के साथ प्राणों का संबंध जुड़ जाए जो समय की धारा में क्षण भंगुर बबूले उठते हैं जीवन के उतना ही जीवन नहीं है इसकी उद्घोषणा सन्यास है जीवन शाश्वत है जन्म और मृत्यु के बीच आबद्ध नहीं है जन्म के भी पूर्व है मृत्यु के भी पश्चात है हजारों जन्म हजारों मृत्यु घटती हैं लेकिन जीवन की धारा अनवरत अविच्छिन्न बहती रहती है उस अविच्छिन्न शाश्वत कालातीत को जान लेने का नाम संन्यास है इस ऊपर और कुछ हो नहीं सकता इसके ऊपर होने का उपाय ही नहीं है जहां न काल है न क्षेत्र है जहां न गुण है न रूप है जहां सारे द्वंद्व पीछे छूट गए और मनुष्य ने अद्वैत का स्वाद चखा वहां संन्यास है मगर इतनी ऊंचाइयों पर जो उड़ेगा खतरा मोल लेता है इसलिए भारत ने अद्भुत साहस किया पंख फैलाए चांद तारों को छूने की चेष्टा की और कुछ सौभाग्यशाली पक्षी चांद तारों को छू भी लिए कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कबीर कोई नानक कोई फरीद लेकिन जो नहीं छू पाए जो अधूरे अधूरे मन से गए जो उड़े भी और पृथ्वी से बंधे भी रहे जो उड़े भी और उड़े भी नहीं जिनकी उड़ान केवल बौद्धिक रही वास्तविक न हुई अस्तित्वगत न हुई वे बुरी तरह गिरे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। इसलिए सन्यास का इतिहास एक अपूर्व चुनौती को स्वीकार करने का इतिहास भी है और साथ ही साथ एक दुर्भाग्य का इतिहास भी दुनिया में कोई देश इस तरह पतित नहीं हुआ हो नहीं सकता क्योंकि इतनी ऊंची आकांक्षा ही नहीं की हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट तुमने कभी इसके समतुल दूसरा शब्द सुना भोग भ्रष्ट भोग भ्रष्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं इसका क्या अर्थ हुआ कि भोगी भ्रष्ट नहीं होता भोगी भ्रष्ट हो कैसे समतल भूमि पर चलता है योगी ही भ्रष्ट हो सकता है क्योंकि योगी ही पहुंच सकता है जो पहुंच सकता है वही भटक सकता है जो चलता ही नहीं पहुंचेगा भी नहीं भटकेगा भी नहीं जो अपने घर के द्वार से ही कभी बाहर नहीं निकला उसका मार्गचित हो जाना असंभव है इसलिए दुनिया में बहुत से लोग चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि चुनौतियों को स्वीकार न करने में एक सुविधा है तुम कभी गिरोगे नहीं तुम कभी भटकोगे नहीं तुमसे कभी कोई भूल नहीं होगी कायर हैं ऐसे लोग नपुंसक हैं ऐसे लोग जो इस डर से कि कहीं कोई भूल ना हो जाए कुछ करते ही नहीं कुछ करोगे तो भूल की संभावना है, स्वाभाविक है कुछ करोगे तो शुरू में तो भूलें होंगी भूल कर करके ही तो कोई सीखता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं खूब भूलें करो बस एक ही भूल दोबारा मत करना क्योंकि जो दोबारा करता है उसने सीखा नहीं और गिरने से मत डरना गिरना और उठना जो गिरता है उठ सकता है गिर गिर के उठने की क्षमता है तुम्हारे भीतर गिरने के डर से बैठे ही मत रह जाना नहीं तो पंगु हो जाओगे अपंग हो जाओगे अगर कोई पक्षी उड़े ही ना एक डर से कि कहीं आकाश में खो ना जाए तो बस फिर अपने घोंसले में ही बंद रह जाएगा भारत ने चुनौती स्वीकार की इस जगत की सबसे बड़ी चुनौती ईश्वर को खोजने की चुनौती भारत की अंतरात्मा ईश्वर की खोज से ही निर्मित हुई है भारत के प्राणों में एक ही पुकार है कि उस परम सत्या को उस परम सत्य को हम कैसे जान लें? लेकिन साथ ही आता है खतरा बड़ी चुनौती के साथ बड़ा खतरा है। कुछ तो उड़े और पहुंचे लेकिन बहुतों ने क्या किया वे उड़े ही नहीं उन्होंने केवल उड़ने की बातें सीख ली उड़ने की बातों में ही मजा लेने लगे उड़ने की बातें सस्ती हैं। प्रज्ञावान तो थोड़े से हुए पंडित बहुत हो गए भारत का दुर्भाग्य भारत के पंडित पंडित यानी तो थे पंडित यानी जो आकाश की बातें करते आकाश का जिन्हें कोई अनुभव नहीं है आकाश का जिन्हें कोई स्वाद नहीं मिला जिन्होंने कभी पंख ही नहीं फैलाए जिन्होंने कभी छलांग ही नहीं दी अज्ञात में जो कभी उतरे ही नहीं हां उनके पास नक्शे हैं उन नक्शों में स्वर्ग और नरक का सब वर्णन है मगर न उन्हें स्वर्ग का कुछ पता है न, नर्क का कोई पता है हाउ उनके पास शब्द हैं प्यारे शब्द हैं कुशल शब्द हैं सदियों सदियों में निखारे गए शब्द हैं अनेक अनेक लोगों ने अपने खून से उन शब्दों को धोया है उन शब्दों की व्याख्या है उनके पास बारीक व्याख्या है बाल की खाल निकाल सके ऐसी उनके पास तर्क प्रक्रिया है मगर अपने अपने घोंसलों में बंद उड़ते नहीं उनके शब्द उनको खुद ही प्रभावित नहीं करते भारत में सन्यास का पतन हुआ पांडित्य के कारण तो पहला पतन का कारण है पांडित्य जीवन अनुभव से निखरता है सुघड़ता है बातचीत में भटक जाता है बातचीत में तुम तो कहीं जाते ही नहीं जहां बैठे हो वहीं बैठे रहते हो तुम तो जैसे हो वैसे ही रहते हो तुम्हारी बातों से थोड़ी तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाएगी संन्यास कि महिमा केवल वही लोग थिर रख सकते हैं जो स्मरण रखें कि शब्दों में भटक नहीं जाना है शून्य को शब्दों में अटक नहीं जाने देना है शून्य को रखना है खाली क्योंकि उस खाली में ही परमात्मा उतरता है तुम्हारे हृदय की शून्यता मांगता है परमात्मा क्योंकि वही शून्यता उसका सिंहासन है और तुम्हारे हृदय में शास्त्र भरे भरे पड़े राम को जगह नहीं है रामायण इतनी भरी है कृष्ण को स्थान नहीं है तोतों की तरह गीता रटे जा रहे ईश्वर आए तो आए कैसे तुम्हारे भीतर कुरान का शोर मचा हुआ है कि बाइबल का शोर मचा हुआ है कि वेदों का उच्चार हो रहा है ईश्वर तो आता है जब सब सन्नाटा होता है ऐसा सन्नाटा कि एक जरा सी भी तरंग तुम्हारे भीतर शब्द की स्वर की ध्वनि की नहीं रह जाती जिस दिन तुम्हारे भीतर शून्य का संगीत बजता है उस दिन वह प्यार आता है आना ही पड़ता है उसे उस संगीत को सुन के जीवन की परम गहराइयां तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ती उस परम संगीत में ऐसा आकर्षण ऐसा गुरुत्वाकर्षण जैसे संगीत को सुनकर सांप नाचने लगता है बीन वादक बजाता है बीन और सांप मस्त हो जाता है ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर शून्य का वादन होता है तो परमात्मा भी तुम्हारे चारों तरफ नाचने लगता है वैज्ञानिक तो पहले पहले बहुत हैरान हुए सांपों को बीन का स्वर सुन के नाचते देखकर क्यों क्योंकि वैज्ञानिक चकित थे सांप के पास कान तो होते ही नहीं यह जान के तुम हैरान हो कि सांप के पास कान होते ही नहीं इसलिए बीन को सांप सुनता कैसे तो बहुत से सिद्धांत खोजे गए कि शायद बीन वादक को हिलता देख के सांप भी हिलने लगता है शायद हिलता देखकर कर बीन वादक बीन बजाता है तुमने देखा होगा तो बीन के साथ खुद भी डोलता है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद उसके डोलने को देख के सांप डोलता है क्योंकि सांप के पास कान तो है नहीं बीन तो वो सुन नहीं सकता लेकिन तब विन वातकों को बिना डोले वीन बजाने को कहा गया तब भी सांप नाचा वीन वातकों को बिना बीन के सिर्फ डोलने को कहा गया तब सांप नहीं नाचा बहुत खोज के बाद एक अनूठी बात पता चली कि सांप के पास कान तो नहीं है लेकिन उसका रोआ रोआ सुनता है उसका कण कण सुनता है उसकी पूरी देह सुनती उसकी पूरी देह संगीत की स्वर लहरियों से कंपित होती उसका कान उसके पूरी देह पर फैला हुआ है इसलिए हम कान को नहीं खोज पाते थे उसकी पूरी देह ही कान है जिस दिन तुम्हारे भीतर सुनने का संगीत बजेगा, यह पूरा अस्तित्व कान हो जाता है वृक्ष सुनेंगे चांतारे सुनेंगे पहाड़ पर्वत सुनेंगे ये सारा अस्तित्व तुम्हारे आसपास डोलने लगेगा रुआ रुआ कण कण अस्तित्व का तुम्हारे पास नाचने लगेगा जरा सोचो उस अद्भुत क्षण को जब सारा अस्तित्व तुम्हारे पास नाचे तुम्हारे पास रास होने लगे तुम्हारे ऊपर अमृत बरसे और परमात्मा तुम्हारे शून्य में विराजमान हो जाए उस घड़ी का नाम संन्यास है संन्यास का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, संन्यास का अर्थ परमात्मा को पालेना, इस मेरी बुनियादी व्याख्या के भेद को समझ लेना जो लोग छोड़ने से चलते हैं संकुचित हो जाते निषेध में जीना खतरनाक है नकार में जीना घातक है आत्मघातक है नहीं नहीं मैं कोई भी नहीं जी सकता जो नहीं नहीं नहीं में जिएगा वो धीरे धीरे पाएगा उसका जीवन सिकुड़ता गया सिकुड़ता गया हर नहीं जीवन को सिकोड़ देती यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं ने थी न यह न वह तुम सिकुड़ते जाओगे यह त्याग की तो परिभाषा है लेकिन सन्यास की नहीं संन्यास को तो मैं कहता हूं इति इति यह भी यह भी हा में जियो जीवन को स्वीकार में जियो तो पहला तो खतरा हुआ पांडित्य से पंडितों ने संास की गरिमा को नष्ट कर दिया संन्यास का कोरा कुआरा सुनापन थोते शब्दों के जाल और सिद्धांतों और शास्त्रों से भर गया है। हर दावाए इर्तिका को माना मैंने हर गोसाए कायनात को छाना मैंने सब कुछ जान चुका तो ऐ हरीफे दमसाज मैं कुछ नहीं जानता ये जाना मैंने सन्यास तो उनके जीवन में उतरता है जो ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि मैं अज्ञानी हूं मैं कुछ भी नहीं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता ये जाना मैंने ये परम ज्ञान है जब तक तुम कुछ जानते हो तब तक क्षुद्र ज्ञान तब तक सांसारिक ज्ञान ऐसा ज्ञान जो स्कूलों में कॉलेजों विश्वविद्यालयों में मिलता है जिस दिन तुम कह सकते हो मैं कुछ भी नहीं जानता उस दिन परम ज्ञान क्योंकि तुम हुए परम निर्दोष ज्ञान का बोझ गया शब्द की भीड़ गई मन का कोलाहल गया भीतर आया कुआरा सन्नाटा शून्य शून्य की छाया है सन्यास, शून्य का अतिथि है सन्यास, तो पहले तो पंडित ने मारा फिर दूसरी जो दुर्घटना घटी वह थी नकार की इनकार ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार तो सन्यास का अर्थ इनकार नहीं हो सकता क्योंकि सन्यास ब्रह्म की तलाश है जरा सोचो विस्तार शब्द उसी धातु से बना है जिससे ब्रह्म हमारे पास अनुठा शब्द है ब्रह्म हमने आज से कोई दस हजार साल पहले अस्तित्व की मूल सत्ता को ब्रह्म कहा और अस्तित्व को ब्रह्मांड कहा ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही चला गया है जिसके फैलाव का कहीं और छोर नहीं न कोई आदि है न कोई अंत जिसकी कोई सीमा नहीं जो असीम है और ब्रह्मांड का अर्थ होता है उसी फैले हुए का प्रगट रूप ब्रह्म है अप्रगट ब्रह्मांड है प्रगट मगर दोनों ही फैलते चले गए विज्ञान को तो दस हजार साल लग गए इस सत्य को खोजने में जो रहस्यवादी संतों ने अपने ध्यान में अनुभव किया था उस बात की घोषणा करने को दस हजार साल लगे विज्ञान को अल्बर्ट आइंस्टीन ने आग के घोषणा की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है अब तक उस पर ठीक ठीक विचार नहीं किया गया कि संतों की घोषणा से हम उसकी तुलना करें मिलान करें अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अनूठी बात कही कि वैज्ञानिक चौंके पहले तो कोई राजी नहीं हुआ मानने को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ये जो विश्व है ये उतना का ही उतना नहीं रहता यह रोज बढ़ रहा है फैल रहा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इसके पहले तक विज्ञान की यह धारणा थी ब्रह्म ब्रह्मांड विश्व उतना ही है जितना है आइंस्टीन ने एक नई धारणा दी कि फैल रहा है यह ऐसे फैल रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फुग्गे में हवा भर रहा हो और फुग्गा बड़ा होता जा रहा हो और बड़ा होता जा रहा हो और बड़ा होता जा रहा हो यह अस्तित्व बड़ी तीव्र गति से बड़ा हो रहा है फैलता ही जा रहा है जो फिजिक्स ने आज कहा है वो अध्यात्म में ने तो बहुत पहले कहा था इसलिए हमने नाम ही परमात्मा को ब्रह्म का दिया था ऐसा नाम दुनिया में किसी और जाति ने नहीं दिया परमात्माओं को बहुत नाम दिए गए सूफियों के पास सौ नाम हैं, प्यारे नाम हैं, एक से एक सुंदर गुण है उनमें रहीम है वह अर्थात करुणावान रहमान है वह अर्थात दयावान लेकिन उन सौ नामों में एक भी नाम ब्रह्म के मुकाबले नहीं ब्रह्म का अर्थ है विस्तारवान है वह उसका विस्तीर्ण होना रुकता ही नहीं उसका विस्तीर्ण होना उसका स्वभाव है वह बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। अगर ब्रह्म बढ़ता ही जा रहा है तो सन्यास सुकड़ना नहीं हो सकता ब्रह्म से संबंध जोड़ना है तो कुछ तो ब्रह्म जैसे होना पड़ेगा तुम भी फैलो लेकिन इस देश के दुर्भाग्य की कथा यह है कि सन्यास सिकुड़ने लगा सन्यास की धारणा यह बन गई कि कितना छोड़ते हो उतने बड़े सन्यासी हो नहीं कि कितना पाते हो हम सन्यासियों की प्रशंसा करने लगे इतना धन छोड़ा इतने घोड़े छोड़े इतने हाथी छोड़े इतने राजमहल छोड़े इतनी असरफियां छोड़ी ये तो गलत सोच हो गया क्या पाया कितना ध्यान पाया कितना धन छोड़ा यह नहीं कितना ध्यान पाया यह होनी चाहिए तौर कितना पद छोड़ा यह नहीं कितना प्रेम पाया यह कितना संसार छोड़ा यह नहीं कितना परमात्मा पाया यह तो दूसरी बुनियादी भूल हो गई संन्यास के गले में नकार की फांसी लग गई संन्यास का अर्थ ही हो गया छोड़ना छोड़ना छोड़ना और ध्यान रखना यह मैं नहीं कह रहा हूं कि संन्यास में चीजें नहीं छूटती मेरी बातों को जरा गौर से समझना छोड़नी नहीं पड़ती छूटती तो बहुत चीजें छूटता तो बहुत कुछ है लेकिन छोड़ने की दृष्टि नहीं होती छोड़ने का आग्रह नहीं होता हाथ में तुम्हें एक पत्थर लिए चलते थे और सोचते थे हीरा है फिर एक दिन पता चला किसी पारखी से मिलना हो गया कहीं सत्संग बैठ गया कहीं जौहरी मिल गए और उन्होंने कहा पागल ये हीरा नहीं है पत्थर है और तुमने भी परखा और तुमने भी पहचाना और तुम्हारी भी समझ में बात उतर गई गहरी उतर गई तो क्या उसे छोड़ना पड़ेगा छूट जाएगा क्या तुम सोरगुल मचाओगे बैंड बाजे बजाओगे शोभा यात्रा निकलवाओगे कि देखो मैं आज हीरा छोड़ रहा हूं अगर तुमने ये शोभा यात्रा निकलवाई कि मैं हीरा छोड़ रहा हूं तो एक बात पक्की है कि हीरा तुम्हें अब भी हीरा दिखाई पड़ रहा है अभी भी हीरा तुम्हें पत्थर नहीं दिखाई पड़ रहा है और जब तक हीरा हीरा दिखाई पड़ रहा है तब तक कैसा छोड़ना छोड़ के भी चले जाओगे तो तुम्हारे सपनों में हीरा तैरेगा तुम्हारे अहंकार का हीरा हिस्सा रहेगा पहले तुम्हारी तिजोरी में था तब तुम दावा करते थे कि मेरे पास हीरा है अब तुम दावा करोगे कि मैंने हीरे को लात मार दी और यह दूसरा दावा पहले दावे से ज्यादा खतरनाक है ज्यादा सूक्ष्म है क्योंकि ज्यादा अहंकार पूर्ण है नहीं संन्यास में चीजें छूटती हैं छोड़ी नहीं जाती जैसे तुमने दिया जलाया तो अंधेरा छोड़ना थोड़ी पड़ता है अंधेरा बस छूट जाता है ऐसे ही ध्यान की ज्योति जगती है तो जो जो व्यर्थ है तुम्हारे जीवन में उस पर पकड़ छूट जाती है हाथ ढीले हो जाते अपने से हो जाते सहज हो जाते लेकिन मेरा जोर ध्यान को पाने के लिए धन को छोड़ने के लिए नहीं इसलिए कभी ऐसा भी हुआ कि ध्यान मिल गया और जनक राजमहल में थे राजमहल में ही रहे सिंहासन पर थे सिंहासन पर ही रहे क्या तुम सोचते हो जनक ने सिंहासन नहीं छोड़ा सिर्फ महावीर ने सिंहासन छोड़ा तो तुम अंधे हो तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं फिर जनक ने भी सिंहासन छोड़ा लेकिन छोड़ने से छोड़ने की घोषणा करने से क्या प्रयोजन देख लिया जान लिया कि व्यर्थ है बात खत्म हो गई भागना कहां है जाना कहां है जहां थे वहीं रहे जैसे थे वहीं रहे भ्रम टूट गए आसक्ति टूट गई मोह टूट गया पकड़ टूट गई महल अपनी जगह था अपनी जगह रहा सिंहासन अपनी जगह था अपनी जगह रहा तिजोड़ी अपनी जगह थी अपनी जगह रहा राज अपनी जगह चलता था चलता रहा सिंहासन जल में जनक जल में कमलवत हो गए सब जैसा था वैसा ही रहा सेतु टूट गए बीच के लगाव टूट गए आसक्तियां टूट गईं जनक ने सिंहासन उतना ही छोड़ा जितना महावीर ने महावीर ने स्थूल रूप से छोड़ा जनक ने सूक्ष्म रूप से छोड़ा और मैं तुमसे कहूंगा महावीर के अनुसरण में चल के सन्यास अपनी गरिमा खो दिया काश इसने जनक को आधारशिला बनाया होता तो सन्यास की गरिमा आज भी होती अब भी होती सन्यास छोड़ना बन गया और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महावीर ने गलती की महावीर के लिए यह स्वाभाविक था जो उनके लिए स्वाभाविक था उन्होंने किया लेकिन जिन्होंने महावीर के आधार पर अनुकरण करके जो उनके लिए स्वाभाविक नहीं था ना उनके बौद्ध का हिस्सा था महावीर के पीछे चल पड़े बुद्ध के पीछे चल पड़े उन्होंने संन्यास को भ्रष्ट कर दिया तो दूसरी बात नकार और नकार का अर्थ होता है जीवन विरोधी और जो भी चीज जीवन विरोधी होती है वह मृत्यु की पक्षपाती हो जाती तो सन्यास अपने आप ही अपनी आत्मघाघात कर लिया अपनी आत्महत्या कर लिया धरती से बढ़कर और नहीं धन कोई जिंदगी यहीं पर उगी फली रस धोई नक्षत्र चांद सूरज में घूम थकी जब ईश्वर की काया पाषाणों में सोई इस पृथ्वी से भाग नहीं जाना है यह पृथ्वी बड़ी प्यारी है इस पृथ्वी के पत्थर पत्थर में परमात्मा सोया है नक्षत्र चांद सूरज में घूम थकी जब ईश्वर की काया पाषाणों में सोई इस प्यारी पृथ्वी को निंदा करना उस पृथ्वी की निंदा करना जिससे हम रस लेते हैं जीवन लेते हैं उस धरित्री की निंदा करना जो हमारी मां है तो फिर हम उन वृक्षों जैसे हो जाएंगे जिनकी जड़ें जमीन से उखाड़ ली गई और अगर जमीन से उखाड़े गए वृक्ष मर जाएं, तो आश्चर्य क्या सन्यास ने यही चेष्टा की कि बिना जड़ों के जी लेगा पृथ्वी से जड़े उखाड़ के जीलेगा यह असंभव चेष्टा थी पृथ्वी का कुछ भी ना बिगड़ा वृक्ष के उखाड़ने से पृथ्वी का क्या बिगड़ता है लेकिन वृक्ष मर गया सन्यास ऐसा होना चाहिए जो पृथ्वी में पैर जमा के खड़ा हो सके और फिर भी अपने सिर को उठाए और आकाश से गुप्तगु करे पैर जमीन में गड़े हो और पंख आकाश में ओडे हो तब सन्यास पूरा पूरा होता है समग्र होता है अखंड होता है ये पृथ्वी भी उसकी है यह आकाश भी उसका है ये दोनों उसके ये दोनों हमारे भी पृथ्वी का निषेध नहीं आकाश के विधेय के लिए पृथ्वी के निषेध की आवश्यकता नहीं पृथ्वी और आकाश दो नहीं एक साथ ही संयुक्त हैं एक ही गीत की दो कड़िया हैं एक ही सितार के दो तार हैं इनमें से एक भी टूट जाएगा तो जीवन अधूरा हो जाता है सन्यासी ने यह भूल की पृथ्वी से अपने को तोड़ने की कोशिश की पृथ्वी की निंदा की पृथ्वी को गर्हित कहा पृथ्वी को पाप कहा और पृथ्वी को पाप कहने में अपने ही हाथों अपनी जड़ें काट ली तब हाथ में रह गए केवल अंधविश्वास जिन जीवन सिद्धांतों में पृथ्वी का रस नहीं बहता उनमें फूल नहीं खिलते उनमें अगर फूल खिलते दिखाई पड़ें, तो समझना कि भ्रम हो रहा है। कि आंखें धोखा खा रही कि तुम कोई सपना देख रहे हो एक उम्र तस्वफ ने मुझे चकराया इस बहर में एक भी न मोती पाया हर मर्तबा जबकि जाल खेचा मैंने तो एक न एक वहम अटक कर आया तो असली रहस्यवाद तो खो गया और एक झूठा रहस्यवाद जगत में प्रचलित हुआ और ऐसा अक्सर होता है जहां असली सिक्के चलते हैं वहां नकली सिक्के जल्दी चल जाते जहां भी असली सिक्के होंगे वहां नकली सिक्के पैदा होंगे ही क्योंकि आदमी बेईमान है और एक मजे की बात है अर्थशास्त्र का एक नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो जीवन के बहुत बहुत आयामों में काम का है अर्थशास्त्र का एक नियम है कि झूठे सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते सीधा साफ सिद्धांत है कुछ गूढ़ नहीं अगर तुम्हारी जेब में एक नकली दस रुपए का नोट है और एक असली दस रुपए का नोट है तो तुम पहले किसे चलाओगे पहले तुम नकली दस रुपए के नोट को चलाने की हर कोशिश करोगे स्वभावतः कि इससे जितने जल्दी छुटकारा हो जाए उतना अच्छा और ये जितने जल्दी चल जाए उतना अच्छा असली तो कभी भी चल जाएगा तो तुम पान वाले की दुकान पे चलाओगे मिठाई वाले की दुकान पे चलाओगे तुम हर चेष्टा करोगे नकली को चलाने की इसका मतलब क्या हुआ जिन जिन के पास नकली नोट हैं, वे सभी नकली नोट चलाएंगे और असली को बचाएंगे तो सिद्धांत कहता है कि नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते नकली तो चलने लगते हैं असली तिजोरियों में बंद हो जाते और यह जीवन के सब पहलुओं पर लागू होता है क्योंकि नकली सिक्के सस्ते होते हैं घर में ही उनकी टकसाल होती है नकली ही है बनाने में अड़चन नहीं होती अपना ही छापा खाना है खुद ही छाप लिए असली सिक्के श्रम से कमाने होते हैं असली संन्यास तो तपश्चर्या है असली सन्यास तो साधना है असली सन्यास तो ऊर्धव है असली सन्यास तो जीवन के आमूल रूपांतरण का नाम है काम को राम बनाना है क्रोध को करुणा बनाना है यह महत्वकारी है पहाड़ों की चढ़ाइयां चढ़नी बहुत ऊंचे जाना है, रसायन सीखना होगा क्योंकि रसायन से ही ये परिवर्तन होंगे ये एक क्षण में नहीं हो जाएगा वर्षों लगेंगे जन्म जन्म भी लग सकते हैं, असली सिक्के तो मुश्किल से मिलते हैं, नकली सिक्के आसान नकली संस आसान किसी की पत्नी मर गई चित्तोदास से सन्यासी हो गए किसी का दिवाला निकल गया सन्यासी हो गए किसी को नौकरी ना मिली चाकरी ना मिली सन्यासी हो गए इस देश में कोई पचास लाख सन्यासी उनमें से निन्यानवे विपरीत इस तरह के लोग हैं काहिल सुस्त निकम्मे जिनको कभी कचरे के ढेर पे फेंक दिया जाना चाहिए था लेकिन वे परम पूज्य होकर बैठे और तुम उनको पूजते हो क्योंकि तुम्हारी पूजा की धारणा भी उन्होंने ही तय करवाई उन्होंने ही तय करवाया कौन कितना उपवास करता है उसकी पूजा करो कौन नग्न खड़ा है धूप में उसकी पूजा करो अब धूप में नग्न खड़ा होना कोई गुणवत्ता नहीं है क्योंकि इससे कुछ सृजन ही नहीं होता तुम कितने ही धूप में नग्न खड़े रहो यह तो बिल्कुल ही गैर सृजनात्मक बात हुई धूप में नंगा खड़ा होने के लिए कोई बुद्धि चाहिए कोई भी बुद्धू कर सकता है बुद्धू ही करेंगे बुद्धिमान क्यों धूप में नंगा खड़ा होगा बुद्धिमत्ता तो कहेगी धूप ज्यादा है छाया में बैठो और जब छाया बहुत हो जाए और सर्दी लगे धूप में आ जाओ और बुद्धू कहेगा कि जब ठंड लगे तो सर्दी में बैठना और जब धूप लगे तो गर्मी लगे तो धूप में खड़े हो जाना बुद्धू उल्टा चलेगा मगर उल्टों की तुम तो पूजा करते हो उल्टी खोपड़ियां बड़ी समाद्रित उल्टी खोपड़ियां महात्माओं की खोपड़ियां समझी जाती भूख लगे तो भोजन करना यह बुद्धिमत्ता का लक्षण और प्यास लगे तो पानी पीना लेकिन प्यास लगे तो पानी मत पीना और तुम्हें लोग मिल जाएंगे चरण छूने वाले और भूख लगे तो भोजन मत करना और तुम्हारा आदर करने वाले न मालूम कितने अंधे इकट्ठे हो जाएंगे असली रहस्यवाद तो खो गया नकली उसकी जगह आ गया एक उम्र तस्वफ ने मुझे चकराया इस बहर में एक भी मोती ना पाया इस तथाकथित रहस्यवाद में मैंने पूरी उम्र गमा दी इधर से उधर चक्कर काटता रहा लेकिन इस तथाकथित रहस्यवाद के सागर में एक भी मोती ना मिला हर मरतबा जबकि जाल खेचा मैंने तो एक ना एक वहम अटक कर आया और जब बिजाल खेचा तो कोई अंधविश्वास कोई वहम कोई भ्रांति कोई भ्रम और कितने भ्रम हैं कितनी भ्रांतियां है। हिंदुओं की और मुसलमानों की और ईसाइयों की और जैनों की और भ्रमों पर भ्रम है एक के ऊपर लदे एक के ऊपर एक चढ़े ढेर लग गए हैं भ्रमों के और तुम उनके नीचे दबे पड़े हो सन्यास मरा सन्यास हारा सन्यास पराजित हुआ सन्यास धूल दूषित हुआ क्योंकि इसने प्रमाणिकता से संबंध तोड़ दिया इसने व्यक्ति की निजता से संबंध तोड़ दिया और दूसरों के अनुकरण पर बल दिया पहली बात सन्यास पांडित्य के कारण मरा दूसरी बात सन्यास निषेध के कारण मरा तीसरी बात सन्यास अनुकरण के कारण मरा सन्यास तो निजता की घोषणा है मेरा सन्यास मेरा होगा तुम्हारा सन्यास तुम्हारा होगा इस जगत में दो व्यक्ति एक जैसे न पैदा हुए हैं न कभी होंगे परमात्मा पुनरुक्ति करता ही नहीं परमात्मा कार्बन कापी बनाता नहीं परमात्मा की दुनिया में कार्बन होता ही नहीं परमात्मा तो प्रत्येक को अनूठा बनाता है अद्वतीय बनाता है अतुलनीय बनाता है एक व्यक्ति बस एक ही जैसा बनाता है तुम जैसा व्यक्ति सदियां सदियां बीत गई तब से नहीं हुआ और सदियां बीतेंगी तब भी नहीं होगा अनंत काल में तुम बिल्कुल अकेले हो जैसे तुम्हारे अंगूठे की छाप बस तुम्हारी है और दुनिया में किसी की भी नहीं ऐसी ही तुम्हारी आत्मा की छाप भी बस तुम्हारी है अंगूठा तक जब तुम्हारा अलग है तो आत्मा का तो कहना ही क्या तो तीसरी बात संन्यास मरा अनुकरण से अनुकरण का अर्थ होता है जैसा दूसरा कर रहा है वैसा करो चाहे तुम्हारी आत्मा को रुचे चाहे ना रुचे चाहे तुम्हारी आत्मा गवाही दे चाहे ना गवाही दे और यह हो सकता है कि दूसरा जो कर रहा है ठीक कर रहा हो अपने लिए